मता सुख परिचा पशे चे विपुलम सुखम चज्जे मता सुखम धीरो संपम विपुलम सुखम परदुखदा नेतनो सुखमीछती वीरा संगसंसठ वीरासो न प्रमुती यमहेच तद पवित्रकिच्चम पनकती उन्नना पमतान ते बढ़िया सब ये संजसु सार नि का जगता सतीचिते ने किो स्वता संपजन अथम क्छसवा मातरम पितरम हंवा देश रानो चरम हंवा अनिया तिब्रमणो मतर पितरम हंवाजे जोधे वेय धपच्यम हंवा अनिधो याति ब्रमणो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 सुखम धीरो विपनम सुखम पर दुख पदाने सुख मिच्छी वैर संसदो वैरा सोना परिमुच थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख का लाभ दिखाई दे तो धीर पुरुष अधिक सुख के खयाल से अल्प सुख का त्याग कर दे दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है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 ऐसे हम जीवन को झूठ करके जीते हैं क्षण भर को दिख भी जाए इससे कुछ फर्क न पड़ेगा सपना तो टूटेगा सपनों में सुख कहा सुख तो शाश्वतता में है इसलिए बुद्ध कहते इस धमो सनातनों जो सदा रहे वही धर्म है सनातन धर्म का स्वभाव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 इसलिए मेरी अनिवार्य शिक्षा यही है कि जब सुख का क्षण हो तब तो चूकना ही मत तब तो सुख के क्षण को ध्यान के लिए समर्पित कर देना सब भगवान को याद कर लेना वह याद बड़ी गहरी जाएगी वो तुम्हारे अंत को छू लेगी वो तुम्हारे प्राण के गहराई में प्रतिष्ठित हो जाएगी तो मंदिर बन जाओगे जब तुम्हारी आंखें आंसू से भरी है तब तुम भगवान को बुलाते हो द्वार तो अवरुद्ध है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 इस बात को ख्याल में रखना वैशाली में पड़ा दुर्भिक्ष बड़ी महामारी फैली लोग कुत्तों की मौत मरने लगे तब घबराए। मृत्यु का तांडव रत् ऐसा कभी देखा न था सुना भी न था इतिहास में वर्णित भी न था सब उपाय किए ख्याल रखना आदमी पहले और सब उपाय कर लेता परमात्मा अंतिम उपाय है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 किसी ने उससे पूछा कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है तो बुरजेश ने कहा कुत्ते की मौत का अर्थ यह होता है व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा दुतकारें खाई जगह जगह से भगाया गया जहां गया वहीं दुतकारा गया रास्ते पे पूरी झूठन से जिंदगी गुजारी कूड़े करकट पे बैठा और सोया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 ऐसा नहीं कि प्रतिशत लोग मरते हैं प्रतिशत लोग मरते हैं कि अमेरिका में कम मरते हैं और भारत में ज्यादा मरते यहाँ सौ प्रतिशत लोग मरते हैं जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही आदमी यहां मरते महामारी तो फैली ही हुई महामारी का और क्या अर्थ होता है जहां बचने का किसी का भी कोई उपाय नहीं जहा कोई औषधि काम न आएगी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 इंग्लैंड में एक प्रकाशक उसे छापना चाहता है सेल्डन प्रेस उनका पत्र मुझे मिला तो मैं चकित हुआ उन्होंने लिखा किताब अद्भुत है हमें इसे छापना चाहते इंग्लैंड में लेकिन नाम हम ये नहीं रख सकते यू ये तो इसका शीर्षक देखते ही लोग इसे खरीदेंगे नहीं लोग मौत से इतना डरते ऐसी किताब कौन खरीदेगा जिस तू पर ही लिखा हो अंटिल यूडार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 ठीक जहाँ तुम्हारा बाजार है एम रोड पर वहां होना चाहिए मार्केट। ठीक बीच बाजार में ताकि जितनी बार तुम बाजार जाओ सब्जी खरीदो कि कपड़ा खरीदो की ग्रह जाओ हर बार तुम्हें मौस से साक्षा साक्षात्कार हो हर बार तुम देखोगी कोई चिंता जल रही हर बार तुम देखोगी फिर कोई अर्थी आ गई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 फिर तो गांव में जितने आदमी मरे मैं सुनिश्चित था लोग मुझे पहचानने भी लगे कि वो लड़का आया कि नहीं कोई भी मरे इसकी फिर मुझे फिक्री नहीं रही कि कौन मरता है इससे क्या फर्क पड़ता है फिर मैं जाने ही लगा हर आदमी की मौत पर मरघट जाने लगा और धीरे धीरे बात ये मुझे ख्याल में उस समय से आने लगी कि मरघट को गाँव के बाहर छिपा के क्यों बनाया दीवाल उठा दी सब तरफ से छिपा दिया है कहीं से दिखाई ना पड़े एक म्यूनिस्पल कमेटी में विचार किया जा रहा था मरघट के चारों तरफ बड़ी दीवार उठाने का सब पक्ष में थे एक झटके से आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं इसका क्या सार क्योंकि जो वहां दफना दिए गए वो निकल के बाहर नहीं आ सकते और जो बाहर है वो अपने आप भीतर जाना नहीं चाहते इसलिए दीवार की जरूरत क्या मगर दीवार का प्रयोजन दूसरा है उसका प्रयोजन है जो बाहर है उनको दिखाई ना पड़े कि जीवन का सत्य क्या है जीवन का सत्य जीवन है मृत्यु जीवन महामारी है क्योंकि जीवन सभी को मार डालता है इसका कोई इलाज नहीं तुमने कभी तो सोचा जीवन का कोई इलाज टीबी का इलाज है कैंसर का भी इलाज हो जाएगा अगर नहीं है तो मगर जीवन का कोई इलाज है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 अब पूरा सागर शायद न मिले मगर छोटा मोटा झरना तो फूट ही पड़ता है तुम्हारे संदेह को तोड़ के भी भगवान फूट पड़ता है इसलिए जो न बुला सकते हो आस्था से कोई फिक्र नहीं शायद भाव से ही बुलाए मगर बुलाए तो जो न बुला सकते हो सुख में कोई फिक्र नहीं दुख में ही बुलाए मगर बुलाए तो आज दुख में बुलाया कल शायद सुख में भी बुलाएंगे राजा गया राजग्रह जाकर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 कभी कभी ऐसा होता है सृष्टतम पुकार हम नहीं सुनते निकृष्ट की पुकार हमें समझ में आ जाती क्योंकि हम निकृष्ट हमारी भाषा निकृष्ट की भाषा है बुद्ध बीच में खड़े होकर हमें पुकारे तो शायद हमने न सुने दिवाला निकल जाए और, और हमारी समझ में आ जाए पत्नी मर जाए और हमारी समझ में आ जाए जुए हार जाए और हमारी समझ में आ जाए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 भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया ऐसा हुआ या नहीं इसकी फिक्र में मत पड़ना बातें कुछ भीतर की बाहर हुआ हो तो ठीक न हुआ हो तो ठीक लेकिन भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नृत्य शांत हो ही जाता है तुम अपने हृदय की वैशाली में भगवान को बुलाओ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 हम कहते हैं अब जब जरूरत होगी तब फिर कर लेंगे हम भगवान का भी उपयोग करते हैं और ये भगवान का उपयोग बड़ा छोटा है ये तो ऐसे ही जैसे कोई तलवार से एक चींटी को मारे चींटी को मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत है भगवान की मौजूदगी से सिर्फ दुख मिटे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 दरिद्रता तो विज्ञान से दूर हो सकती है विक्षित तो विज्ञान से दूर हो सकती देह के और मन के आधियां और व्याधियां तो विज्ञान से दूर हो सकती है इसलिए धर्म की कोई जरूरत नहीं है धर्म की तो तब जरूरत है जब विज्ञान अपना काम पूरा कर चुका तुम सब भांति सुखी हो अब महासुख चाहिए इसलिए मैं विज्ञान का पक्ष हूं मैं मानता हूं विज्ञान का कुछ कान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 भगवान ने कहा भिक्षुओ बात आज की नहीं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 यहाँ अकारण कुछ भी नहीं होता सब सकारण है। बुद्ध का इस तो बहुत जोर था इस सकारण होने की धारणा का ही नाम कर्मवाद है तो बुद्ध से जब भी कोई कुछ पूछता है तब वे तत्न श्रृंखला की बात करते है वे कहते हैं किसी कृत्य को आणविक रूप से मत लेना एटामिक मत लेना कोई कृत्य अपने में पूरा नहीं है उस कृत्य का जोड़ कहीं पीछे है और कहीं आगे भी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 बीच से ही शुरू करो तो ही वृक्ष को समझा जा सकता है कारण को ठीक से समझ लो तो कार्य समझा जा सकता है सूक्ष्म को ठीक से समझ लो तो स्थल समझा जा सकता है क्योंकि सारे स्थूल की प्रक्रियाएं सूक्ष्म में छिपी वृक्ष जरूर आज हुआ है बुद्ध ने कहा मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था प्रत्येक बुद्ध पुरुष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 पर इससे पैदा हुए वृक्ष छोटे से बीच से पैदा हुए वृक्ष आकाश के साथ होड़ लेते, थोड़ा सा त्याग भी अल्प मात्र त्याग भी महासुख लाता कुछ बड़ा मैंने त्याग भी देना किया था उस जन्म ने इतना ही त्याग किया था अपना पराया छोड़ दिया था सभी जागृत पुरुषों को बेसर आदर दिया था समझते हो ये धार्मिक आदमी का लक्षण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 तो दो तो चार महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी लेकिन बड़ी फसल पैदा होगी सात साल भर के लायक भोजन पैदा हो जाए तो बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान कौन है बुद्धिमान वह है जो अल्प को छोड़कर विराट को उपलब्ध करने में लगा रहता जो जीवन के अत्यंत गणित पर सदा ध्यान रखता है कि जो मैं कर रहा हूं इसका अंतिम फल क्या होगा आज का भी सवाल नहीं इसका आत्यंतिक परिणाम क्या होगा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 जिसको तुम तो मुट्ठी न बांध ले सकते थे ये वही गंगा है पहचान नहीं आती बीच छोटा वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता बुद्धिमान व्यक्ति अल्प सुख को छोड़ता चले महासुख के लिए छोटे को न पकड़े क्षुद्र को न पकड़े विराट पर ध्यान रखे दूसरे को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वह वैर चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी वैर से मुक्त नहीं होता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 पोर्टर ने कुल्हाड़ी ले ली और वो घूमता रहा कि ये कब सो जाए मगर वो भी आदमी जा रहा जा रहा गा रहा पोर्टर को झपकी आ गई और जब पोर्टर को झपकी आ गई तो वो आदमी जिस बेंच पे बैठा था उससे उठकर उसको नींद आने लगी थी तो अपना बैग लेके वो टहलने लगा प्लेटफॉर्म इस बीच स्टेशन मास्टर आकर उस बेंच पर लेट गए जिसको तो वो धनी लेटा था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 इसलिए मन से मुक्ति ही वास्तविक सन्यास है भगवान के जातिया नामक बिहार में बिहारते समय की घटना है कुछ भिक्षु भिक्षा पात्रों को सुंदर बनाने या वस्तुओं पर नाना बेलबूटे निकालने या नाना प्रकार की पादुकाएं रचने उन पर पच्ची कारी करने या इसी तरह के कामों में संलग्न रहते थे उन्हें ध्यान भावना का समय ही नहीं था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 तो ही समय पाकर अनुकूल ऋतु में निर्माण की फसल काट सकोगे ध्यान नहीं बोया तो निर्माण की फसल भी हाथ लगने वाली नहीं फिर पछताओगे और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुप गई खेत अभी समय अभी कुछ कर लो और तब उन्होंने ये गाथाएं कही यम ही किंचन तदप विधम अकिंचम पन कईरथी उन लानम मत्न तेसम बढ़ती आसवा जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है लेकिन जो न करने योग्य है उसे करता है ऐसे उम्र से मलो वाले प्रमादियों के आश्रव बढ़ते निचम काय गति अकिचनते न सेवंती किंचे कारिनो कारिणों सतान संपनाथम गच्छन्ति आसवा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 घर से बाहर जाती है खूब सस्त समझ जाती है। फिर जवान हो जाती सौ प्रतिशत सौंदर्य में 90 प्रतिशत तो प्रसाधन से होता है 10 प्रतिशत शायद स्वाभाविक होता हो और वो जो 10 प्रतिशत स्वाभाविक होता है उसको 90 प्रतिशत की जरूरत भी नहीं होती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 नाक ना दिखाई पड़ेगी फिर जब दूसरा आदमी देखेगा तो उसे हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा और हीरे की ओट में नाक सुंदर हो जाएगी जैसे ही स्त्रियां बाहर निकलतीं खूब सच जातीं वही पुरुष भी करते फिर अगर कोई धक्का मार दे स्त्री को या अतंका फेंक दे या एक फिल्मी गाना गा दे तो वो नाराज होती और आयोजन वही करके निकली इसको मैं कहता हूँ विरोधा भाषी की दशा मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक था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 तू इतनी सच समझ के सच समर के आई है उसने कंकण मारा ये बात जस्ती नहीं ठीक इतने सच समर के विश्वविद्यालय आने की जरूरत क्या थी यहां कोई सुंदर्य प्रतियोगिता हो रही है इतने चुस्त कपड़े पहनकर इतने आभूषण लादकर इतने बालों को समार कर यहाँ तू पढ़ने आई या किसी बाजार में फिर मैंने उस युवती से पूछा कि मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ तू किसी दिन इतना सच समर के आए और कोई कंकड़ न मारे तो तेरे मन को दुख होगा कि सुख पहले तो वो बहुत चौंकी मेरी बात फिर सोचने भी लगी फिर उसने कहा कि शायद आप ठीक ही कहते क्यूंकि तो मैंने देखा विश्वविद्यालय में जिन लड़कियों के पीछे लोग कंकर पत्थर फेंकते हैं वे दुखी है कम से कम दिखलाती है कि दुखी है और जिनके पीछे कोई कंकर पत्थर नहीं फेंकता वो बहुत दुखी है महादुखी है कि कोई कंकर पत्थर मिलते ही नहीं कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखता जिनको चिट्ठी पत्री लिखी जाती है वो शिकायत कर रही है और जिनको चिट्ठी पत्री नहीं लिखी जाती वो शिकायत कर रहे मन बड़ा विरोधाभास संसार में ठीक है संसार विरोधाभास है कुछ चाहते हैं कुछ दिखलाते हैं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 तुम दूसरों के मंतव्य इकट्ठे करते हो मगर संसार में ठीक, संसार पागलों की दुनिया बुद्ध ने संसारी कुछ भी न कहा होता लेकिन सम्यस्त हो जाने के बाद ये नाना प्रकार के आयोजन करते थे पादुका संभालते सजाते वस्त्रों पर कसीदा निकालते भिक्षा पात्र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 अब मैं भीख मांग के ले लूंगा दो रोटी मिल जाए बस बहुत ही मगर वो भी भिक्षा पात्र को सजाता वो भी उस पर बड़ी कारीगरी करता है उसमें भी हिंजत चलती है मैं तेरापंथी जैन मुनियों के एक सम्मेलन में सम्मिलित हुआ तो वहां जिसके पास जितना सुंदर भिक्षा पात्र जितना कारीगरी से बनाया भिक्षा पात्र वो उतना बड़ा भिक्षु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 उसी मल मूत्र से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे निर्मित हुआ फिर बुद्ध कहते कि अपने शरीर में इन विषयों की स्मृति रखे के मांस, स्नायु अस्थि अस्थि मज्जा यकृत क्लोमक लीहा फुफ्फस आंत मूत्र, पित्त कफ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 ये बोध रहे तो धीरे धीरे शरीर से सादात्म टूट जाता है और तुम उसकी तलाश में लग जाते हो जो शरीर के दिखर छिपा जो परम सुंदर है उसे सुंदर करना नहीं होता वो सुंदर है उसे जानते ही सौंदर्य की वर्षा हो जाती और शरीर को सुंदर करना पड़ता है क्योंकि शरीर सुंदर नहीं है कर करके भी सुंदर होता नहीं है कभी नहीं हुआ है कभी नहीं हो सकेगा ये बहुत अनूठा सूत्र है बुद्ध के अनूठे से अनूठे सूत्रों में एक इस खूब ख्याल से समझ लेना प्रभात वेला आकाश में उठता सूर्य आम्रवन में पक्षियों का कलरव भगवान जेतवन में बिहरते थे उनके पास ही बहुत से आगम तक भिक्षु भगवान की वंदना कर एक और बैठे थे उसी समय लव कुंठक भद्दी स्थिवर भगवान से विदा ले कुछ समय के लिए भगवान से दूर जा रहे थे उन्हें जाते देख भगवान ने उनकी ओर संकेत कर कहा भिक्षुओं देखते हो इस भाग्यशाली भिक्षु को वह माता पिता को मारकर दुख रहित होकर जा रहा है माता पिता को मारकर वे भिक्षु भगवान की बात सुनकर चौंके चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भगवान ने ये क्या कहा माता पिता को मारकर दुख रहित होकर जा रहा इस भाग्यशाली भिक्षु को देखो उन्हें तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ माता पिता की हत्या से बड़ा तो कोई और पाप नहीं भगवान ये क्या कहते कहीं कुछ चूक है या तो हम सुनने में चूक गए या भगवान कहने में चूक गए माता पिता के हत्यारों को भाग्यशाली कहना ये कैसी शिक्षा है भगवान होश में है अत्यंत संदेह और विभ्रम दिद्ध्रम्न, में पड़े उन्होंने भगवान से पूछा तथागत क्या कह रहे हैं ऐसी बात न तो आंखों देखी न कानों सुनी भगवान ने तबका इतना ही नहीं इस अपूर्व भिक्षु ने और भी हत्याएं की और बड़ी सफलता से और बड़ी कुशलता से हत्या करने में इसका कोई सानी नहीं भिक्षुओ तुम भी इससे कुछ सीख लो तुम भी इस जैसे बनो और तुम भी दुख सागर के पार हो जाओ भिक्षु ने कहा कहते क्या हैं? हत्यारे की प्रशंसा कर रहे और बुद्ध ने कहा इतना ही नहीं भिक्षुओ इसने अपनी भी हत्या कर दी ये आत्मघाती भी ये बड़ा भाग्यशाली और तब उन्होंने ये सूत्र कहे मातरम पितरम हंतवा राजानो द्वेचा खे रथम सानुचरम हंतवा अनिगो याति ब्राह्मणो मातरम पितरम हंतवा राजानो द्वेचा सोथिये व्यग्ञ पंचम हंतवा अनिगो याति ब्राह्मणो माता अर्थात तृष्णा बुद्ध कहते हैं सारे जीवन का जन्म तृष्णा से हुआ है माता अर्थात कृष्ण पिता अर्थात अहंकार दो छतरी राजाओं अर्थात शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि आस्तिकता और नास्तिकता और उनके अनुचरों को सारे शास्त्रीय सिद्धांतों को और उनके साथ सारे राष्ट्र को आसक्तियों अपने भीतर के सारे संसार को मारकर ये ब्राह्मण निष्पाप हो गया माता पिता दो सोत्रीय राजाओं और व्याघ्र पंचम को मारकर ब्राह्मण निष्पात हो जाता है समझने की कोशिश करें कृष्णा को कहा बुद्ध ने मां तृष्णा है स्त्री इसलिए स्त्रियां ज्यादा तृष्णातुर होती पुरुष की बजाय स्त्रियों की पकड़ वस्तुओं पर धन पर मकान पर बहुत होती तृष्णातुर होती और स्त्रियां ईर्षा से बहुत जलती किसी ने बड़ा मकान बना लिया किसी ने नई साड़ी खरीद ली प्रशना स्त्र अहंकार पुरुष है पुरुष को कष्ट होता तभी जब किसी का अहंकार बढ़ता देखने लगे जब उसके अहंकार को चोट लगती तब वो बेचैन होता है वस्तुएं चाहे ना हो मगर प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठा के लिए सब भी छोड़ने को तैयार होता है पुरुष मगर प्रतिष्ठा छोड़ने को तैयार नहीं होता मैं कुछ हूं ऐसा भाव रहे तो वो सब छोड़ने को तैयार है भूखा मर सकता है आश कर सकता है अगर लोगों को ख्याल रहे कि महातपस्वी नंगा खड़ा हो सकता है धूप ताप फै सकता है बस एक बात भर बनी रहे कि आदमी गजब का है पुरुष की जड़ उसके अहंकार में स्त्री की जड़ उसकी तृष्णा में कृष्णा शब्द भी स्त्रण है अहंकार शब्द भी पुरुषवाची है ये पुरुष का रोग है अहंकार और कृष्णा स्त्री का रोग है इन दोनों के मिलन से हम सब बने ना तो तुम पुरुष हो अकेले ना तुम स्त्री हो अकेले जैसे माँ और पिता से तुम्हारा जन्म हुआ आधा हिस्सा माँ ने दिया है तुम्हारे शरीर को आधा हिस्सा तुम्हारे पिता ने दिया है कोई पुरुष एकदम शुद्ध पुरुष नहीं है क्योंकि माँ का हिस्सा कहा जाएगा और कोई स्त्री शुद्ध स्त्री नहीं है क्योंकि पिता का हिस्सा कहा जाएगा दोनों का मिलन है ऐसे ही चित्त बना है तृष्णा और अहंकार से स्त्रियों में तृष्णा की मात्रा ज्यादा पुरुषों में अहंकार की मात्रा ज्यादा भेद मात्रा का है और दोनों महारोग है और दोनों को मारे देना कोई दुख से मुक्त नहीं होता तो बुद्ध ने बड़ी अजीब बात कही कि अपनी माता पिता को मारकर दुख से मुक्त हो गया देखते इस धागसाली भिक्षु को इसकी तश्ना भी नहीं रही ये कुछ पाने को उत्सुक भी नहीं है और इसका कोई अहंकार भी नहीं रहा इसकी कोई मैं की घोषणा भी नहीं रही ये शून्यवत हो गया है जैसे है ही नहीं इसने अपने को पहुंच लिया इसलिए बुद्ध कहते हैं इतना ही नहीं इसने अपना भी आत्मघात कर लिया ख्याल करना अगर हमारे जीवन की सारी दौड़ अहंकार और तृष्णा से बनी है तो जिस दिन अहंकार और तृष्णा समाप्त हो जाएगी उसी दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो गया आत्मघात भी हो गया इसलिए तो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तृष्णा और अहंकार छोड़ दिया उसका दोबारा जन्म नहीं होगा वो संसार में फिर नहीं आएगा उसका फिर पुनः आगमन नहीं उसने जीवन का मूल स्रोत ही तोड़ दिया वो महाजीवन में विराजेगा आकाश उसका घर होगा निर्वाण उसकी नियति होगी इतना ही नहीं बुद्ध कहते हैं माता पिता को दो छत्रीय राजाओं को ये भी बड़ी अनूठी बात है बुद्ध कहते हैं आस्तिकता और नास्तिकता ये दो राजा हैं दुनिया में कुछ लोग आस्तिक बन के बैठ गए हैं कुछ लोग नास्तिक बन के बैठ गए कुछ के ऊपर आस्तिकता का राज्य है कुछ पे नास्तिकता का राज्य दोनों से मुक्ति चाहिए क्योंकि जो है उसे न तो हाँ में कहा जा सकता और न ना ना में कहा जा सकता जो है वो इतना बड़ा है कि हाँ और ना में नहीं समाता इसलिए बुद्ध से जब कोई पूछता है ईश्वर है तो वे चुप रह जाते वे कुछ भी नहीं कहते बुद्ध से कोई पूछता आप आस्तिक है तो चुप रह जाते नास्तिक है तो चुप रह जाते क्योंकि वो कहते हैं कि अस्तित्व इतना विराट है कि हाँ और ना की कोटियों में नहीं समाता हां कहो तो भी गलती हो जाती ना कहो तो भी गलती हो जाती हाँ और ना दोनों इसमें समाहित है कोई कोटिया मन की काम नहीं आती इसलिए मन की सारी विभाजक कोटियों से मुक्त हो गया दो छतरी राजाओं को भी इसने मार डाला है हम अक्सर विभाजन में पड़े रहते हैं कभी तुम कहते हो दुख कभी तुम कहते हो सुख विभाजन हो गया कभी तुम कहते हो मैं पुरुष कभी तुम कहते हो मैं स्त्री विभाजन हो गया जहां जहां दो का विभाजन है वहां वहां तुम मन के प्रभाव में रहोगे द्वैत यानी मन और जहां दोनों गिरा दिए तुम चुप हो गए मौन यानी मन के पार हो जाने मौन मन के बाहर हो जाने की स्थिति है मौन अद्वैत है इसने दो राजाओं को मार डाला है उनके अनुचरों को भी मार डाला है सब सिद्धांत सब शास्त्र सब फिलोसफी इसने आग लगा दी अब ना यह सोचता न ये विचारता अब तो ये शून्य निर्विचार में ठहरा है इसने सारे राष्ट्र को ही मार डाला है इसने अपने भीतर के सारे संसार को ही उखाड़ डाला है तुम्हारा संसार तुम्हारे पड़ोसी का संसार नहीं है पत्नी का संसार पति का संसार नहीं है बेटे का संसार बाप का संसार नहीं यहाँ उतने ही संसार है जितने लोग हैं। हर आदमी अपने संसार में रह रहा है हर आदमी ने अपने मन का विस्तार किया हुआ है वही उसका संसार है बुद्ध कहते है इसने सारे अपने भीतर के जगत को ही जला के राख कर दिया तो ये ब्राह्मण निष्पाप हो गया है माता पिता दो सोत्री राजाओं व्याघ्र पंचम को मारकर ब्राह्मण निष्पाप हो जाता है पांच शत्रु हैं जो मनुष्य को काटे डालते हैं चाहे उनको पंचिंद्रिया कहो या पांच शत्रु कहो पांच प्रकार की काम वासनाएं कहो लेकिन पांच शत्रु हैं जो मनुष्य को काटे डालते हैं। ये उन पांचों को भी मारकर हत्या का ऐसा अद्भुत अर्थ स्वभावता दीक्षित चौंक गए होंगे जब पहली दफा सुना होगा कि मां बाप को मारकर ये दुख से मुक्त हो गया है उन्होंने पूछा तथागत क्या कह रहे हैं तथागत शब्द का भी वही अर्थ होता है जो सुगत का सुगत का अर्थ होता है जो भली भांति चला गया जो इस जमीन पर दिखाई पड़ता है लेकिन अभी यहां जिसकी चेतना नहीं है तथागत का भी अर्थ होता है जो भली भांति आया और भली भांति चला गया जो ऐसे आया जैसे आया ही ना हो और ऐसे चला गया जैसे गया ही ना हो जिसका होना न होना किसी को पता ही ना चला जैसे पानी पे लकीर खींचते वन भी नहीं पाती और मिट जाती ऐसा बुद्धों का आगमन है इतिहास पर कोई रेखा नहीं छूटती इतिहास पर रेखा तो हिटलर चंगेज खां तैमूर लंग इनकी छूट थी बुद्धों की छूट न करते हैं विध्वंस तो कैसे रेखा छूटेगी इतिहास पर अंतर जगत में प्रवेश करते हैं बाहर के जगत में तो धीरे धीरे शून्य हो जाते तो कैसे इतिहास पर रेखा छूटेगी बुद्धों को तथागत कहा जाता है चुपचाप आते चुपचाप चले जाते किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती शिष्यों ने पूछा कि तथागत क्या कह रहे हैं या आप कैसी बात कर रहे हैं कि माता पिता को मारकर माता पिता को मारना तो सबसे बड़ा पाप है इसका एक और अर्थ मैं करना चाहूंगा जो इस सूत्र में नहीं कहा गया है कि अगर बुद्ध आज होते तो कहते अमेरिका में मनोविज्ञान की एक नई पद्धति विकसित हुई है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस मैं महत्वपूर्ण है बहुत ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति में तीन व्यक्ति होते हैं एक तुम्हारी माँ एक तुम्हारा पिता एक तुम्हारा बचपन छोटा बच्चा है हजार काम करना चाहता है हजार रुकावटें पड़ती है आग से खेलना चाहता माँ कहती नहीं बाहर जाना चाहता मित्रों कहीं रात हो गई सो जाओ जब सोना चाहता तब माँ बाप कहते हैं सो जाओ जब उठना चाहता है सुबह तो उठने नहीं देते जब नहीं उठना चाहता तो उठाते हैं जब खाना नहीं चाहता तो खिलाते हैं जब खाना चाहता तो रोकते हैं जब बहुत हो गया हजार निषेध है तो छोटा बच्चा निषिद्ध होता जाता है वो जो निषिद्ध छोटा बच्चा है तुम्हारे भीतर वो कभी मरता नहीं वो तुम्हारे भीतर मौजूद है इसलिए कभी कभी तुम अगर समझोगे ठीक से ऐसी घड़ी आ जाती जब तुम्हारा छोटा बच्चा प्रकट हो जाता किसी ने गाली दे दी उस वक्त तुम जो व्यवहार करते हो वो छोटे बच्चे का व्यवहार तुम्हारी उम्र पचास साल की हो लेकिन तत्न तुम ऐसा व्यवहार करते हो जैसे सात साल का बच्चा भी करने में संकोच करे जरा सी बात पीछे तुम पछताओगे तुम कहोगे ये मैंने कैसे किया ये किस बात ने मुझे पकड़ लिया ये तो शोभा नहीं देता जरा सी बात हो गई और तुम एकदम बचकानी अवस्था में व्यवहार कर ली वो बच्चा तुम्हारे भीतर जिंदा है दबा पड़ा है जरा सी चोट की जरूरत है निकल आता है तुमने देखा होगा किसी के घर में आग लग गई मैं गांव में ठहरा था घर में आग लग गई उस घर के मालिक को मैं बहुत दिन से जानता था बड़े हिम्मत का आदमी वो एकदम छाती पीट पीट के रोने लगा मैंने उसे जाके कहा कि तू हिम्मत है, उसकी छाती भी बड़ी थी वो गांव में रामलीला में अंगत का पाठ करता था उसको जाके कहा कि देख जरा सुन भी इतनी बड़ी छाती और ऐसे पीट रहा है और तू अंगत का काम करता है मकान में याद लग गई है ना, वो नुझसे बोला ज्ञान की बात अभी नहीं मुझे मत छेड़ो अरे मैं मर गया और उससे पीटने लगा मैं मारा गया मैं लुट गया छोटे बच्चे जैसा जैसे छोटा बच्चा पैर पटकने लगता और चिल्लाने लगता तुमने कभी ख्याल किया छोटे बच्चे का एक लक्षण होता वो किसी भी चीज को चाहता तो अभी चाहता इसी वक्त चाहता है रात में आइसक्रीम चाहिए तो अभी चाहिए वो मान ही नहीं सकता कि कल पर छोड़ा जा सकता क्यों कल पर अभी क्यों नहीं तुमने अपने चित्त में भी ये वृत्ति देखी कई बार फिर मार इसी वक्त चाहिए चाहे घर बिक जाए चाहे झंझट में पड़ जाओ चाहे कर्ज लेना पड़े चाहे जिंदगी भर चुकाने में लग जाए कर्ज मगर इसी वक्त चाहिए अब तुम लेना ही अमेरिका इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा बचकाना देश है तो हर चीज इंस्टेंट इंस्टेंट काफी हर चीज इसी वक्त चाहिए अब काफी बनाने की भी झंझट कौन करे तैयार करने की झंझट कौन करे तैयार चाहिए हर चीज तैयार चाहिए भोजन तैयार चाहिए बस ज्यादा से ज्यादा डब्बा खोलना आना चाहिए वक़्त हो, बचकनी बचकानी बात है मगर ये मरती नहीं ये भीतर रहती ये कभी भी लौट आती ये किसी भी दुर्दिन में दुर्घटना में प्रकट हो जाती तुम्हारा तुम्हारी प्रौढ़ता ऊपर ऊपर है भीतर तुम्हारा बच्चा छिपा है जो कभी नहीं बढ़ा जिसमें कोई प्रौढ़ता आई ही नहीं सामान्य कामकाज में तुम संभाले रहते हो अपने को लेकिन जरा ही असामान्य स्थिति आती है कि तुम्हारी प्रौढ़ता दो कौणी की साबित होगी तुम्हारी प्रौढ़ता चमड़ी से ज्यादा गहरी नहीं जरा किसी ने खरोच दिया कि तुम्हारा बच्चा प्रकट हो जाता तो ये बच्चा जाना चाहिए बैठे उनकी भी मृत्यु होनी चाहिए इसका बाहर के माता पिता से कोई संबंध नहीं ट्रांजेक्शनलिस का कहना यह है कि वही व्यक्ति ठीक से प्रौढ़ माता पिता की आवाज समाप्त हो जाती नहीं तो तुम कुछ भी करो माता पिता की आवाज पीछा करती समझो कि तुम बचपन में कुछ काम करते थे माँ बाप ने रोक दिया अब भी तुम वो काम करना चाहते हो भीतर से एक आवाज आती तुम्हारा पिता कहता नहीं हालांकि अब तुम स्वतंत्र हो तुम अंधेरी रात में बाहर जाना चाहते थे पिता ने रोक दिया था तुम छोटे बच्चे थे, ये ठीक भी था रोक देना तुम्हारी परिस्थिति के अनुकूल था अब भी तुम अंधेरे में जाते हो बाहर तो ऐसा लगता पिता इंकार कर रहे साफ नहीं होता ये मत करो ऐसा मत करो ये जो भीतर तुम्हारे पिता की आवाज है ये तुम्हें कभी बढ़ने न देगी तुम्हारी मां अभी भी तुम्हें पकड़े हुए तो तुम्हें पीछा नहीं छोड़ती उससे छुटकारा चाहिए समझो कि तुम किसी एक लड़की के प्रेम में पड़ गए थे और तुम्हारी माँ ने बाधा डाल दी थी शायद जरूरी था डालना तुम्हारी उम्र भी नहीं थी अभी अभी तुम प्रेम का अर्थ भी नहीं समझ सकते थे अभी तुम झंझट में पड़ जाते अभी तुम उलझ जाते तुम्हारी पढ़ाई लिखाई रुक जाती तुम्हारा विकास रुक जाता माँ ने रोक दिया था माँ ने सब तरह से तुम्हें लड़कियों से बचाया था अब तुम्हारी शादी भी हो गई तुम्हारी पत्नी घर में है लेकिन जब तुम पत्नी का भी हाथ हाथ न लेते हो तुम हाथ न ले रहे हो लेकिन पूरे मन से नहीं ले पाते वो माँ पीछे खींच रही है इस माँ का जाना होना ही चाहिए नहीं तो तुम कभी प्रोड ना हो पाओगे ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के लोगों को अगर बुद्ध के ये सूत्र मिल जाए तो उनके लिए तो बड़ा सहारा मिल जाएगा माँ का पिता की हत्या माता पिता की हत्या से तुम्हारे बाहर के माता पिता की हत्या का कोई संबंध नहीं तुम्हारे भीतर जो माता पिता की प्रतिमा बैठ गई उसकी हत्या होनी चाहिए तभी तुम मुक्त हो पाओगे और ये बड़े मजेदी और विरोधाभासी बात है कि जिस दिन तुम भीतर के माता पिता से मुक्त हो जाओगे उस दिन तुम बाहर के माता पिता को पहली दफा ठीक आदर दे पाओगे उसके पहले नहीं समादर पैदा होगा अभी तो तुम भीतर इतने ग्रस्त अजीब सी बात सत्य की खोज में आदमी से पूछना कि तुमने माँ बाप को क्षमा कर दिया या नहीं क्षमा लोग कहते हैं हम तो आदर करते हैं वो कहता कि जाओ वापस पहले क्षमा करो आदर अभी कहा सब होता है माफ तो करो पहले माफ तुम तभी कर सकोगे जब तुम्हारे भीतर से सारा माँ बाप का जाल मिट जाए तुम मुक्त हो जाओ जिनसे तुम बंधे हो उन्हें माफ नहीं कर सकते गुलामी को, को कोई माफ करता है परतनता को, को कोई माफ करता है कारागृह को, को कोई माफ करता है और जिसने तुम्हें गुलाम बनाया है उसको तुम आदर कैसे दे सकते हो इसलिए अगर बच्चे माँ बाप के प्रति अनादर से भर जाते हैं तो आश्चर्य नहीं माँ बाप के प्रति आदर तभी हो सकता है जब माँ बाप ऐसी पूरा छुटकारा हो जाए मन को बदलना जरूरी है बुद्ध के ये सूत्र इसलिए मैंने कहे बड़े महत्वपूर्ण है मातरम पितरम हंतवा राजानो द्विचा खे सानु चरम हंतवा अनिघो या कि ब्राह्मणों मुक्त हो जाता है माता पिता को मारकर छत्री दो राजाओं को मारकर राजा के अनुचरों को मारकर सारे राष्ट्र की हत्या करके अंततः स्वयं अपनी हत्या करके सारे दुखों के पार हो जाता है निर्वाण का अर्थ ही यही होता है अपने हाथ से अपनी महामृत्यु को निमंत्रित कर लेना निर्वाण का अर्थ होता है दिए की ज्योति जैसे बुझ जाती ऐसा जो बुझ जाए जिसके भीतर